गोस्वामी द्वारा विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय वैदिक भक्ति की भक्ति भक्ति का विषय चलता है भक्ति के अंतर्गत चौसठ भक्ति के अनेक अंगों में से चौसठ प्रधान अंग के विषय में रूप गोस्वामी बता रहे हैं और ये चौसठ प्रधान अंगों में से हम कल पहुंचे थे स्मृति ही हो गया ध्यानम हो गया और अध्याय समाप्त हो गया यहाँ पे शिल प्रभुपात के द्वारा विरथित जो भक्ति रसाम सिंधु का उसका भी ग्यारवा अध्याय शुरू होगा दिव्य सेवा के विविध रूप तो इसमें दास्यम से शुरू होगा गिनती बंद एकतालीस बेतालीस श्रवाण 45 था, तो ये 46 है, से हम आगे बढ़ेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रन के संस्थापक आचार्य के बाद मरांदाजन चक्षुन्मील ये तस्म श्रीगुरव श्रीचैतन्यमनोभ स्थापितूतदे स्वयं रूप कदा स्वदा वंदेहम श्रीगुरोपल श्रीगुरून्वैष्ण श्रीरूपमं साग्र जातम सह गणुनाथ अवतम तम सदीव साम सवधूतम पिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्णपादान सह गणलिता श्री विशाखान्वता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम हरे रामेरे दास्य भाव के विषय में देखेंगे है। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करवाना करना दास्यम स्मृति ध्यानमी बात हाँ स्वेच्छा से कुछ सेवा करना ये दास्यम है सैतालीस वाह है आऊंगा अथ दास्यम दास्यम कर्मापण तस् सर्वथा कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों का अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई कायी है कि रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवा है स्कंद के अनुसार, जो लोग में लिप्त रहते हैं, वे भक्त माने जाते हैं किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वह भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा अथवा नित्य कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते हैं तो भी वे वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं, अतः उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुग होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाता है जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं वे प्रकृत पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालयित रहते हैं वरनाश्रम, वरनाश्रम प्रथा, तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावित भक्ति से संबंधित होते हैं जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्म के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं जैसा कि हम पहले कह चुके हैं भगवान तो तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य भक्ति माना जाता है तत्र कांदे तस्पित कर्म स्वाभाविक भविभागवत धर्म तत्कर्म कि कर्म स्वाभाविक जब ध्याना कृष्णे वैष्णवे दास्यमर्पित स्कंद शिल प्रोपात वो श्लोक थे तो शिल प्रपात बता रहे हैं यहाँ पे स्कंद पुराण से स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अपना अपना नियत स्वधर्म करते हैं वर्णाश्रम उचित धर्म और वो जो कर्म करते हैं उसके फल को भगवान को अर्पित करते हैं तो उनको भक्त माना जाता है तो ये बहुत ही शुरुआती स्तर है भक्ति का ये भक्ति वास्तविक शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती है किंतु क्योंकि ये भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपने कार्यों का फल इसलिए उनको भी भक्त कह दिया है भी रहता है उस प्रकार से उस बता रहे हैं कि वर्णाश्रम हरे प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयास करता है इसकी आदत उसको लगी हुई है आसक्ति है भौतिक आसक्ति बहुत है तो अभी वर्णाश्रम के नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं भगवान के द्वारा कि वो भौतिक रूप से अपनी इस आसक्ति को तुरंत नहीं छोड़ना पड़ता उसको वो इस आसक्ति के साथ साथ इसको पूर्ण करने के साथ साथ भक्ति भी करता है कि जिससे उसका उससे छुटकारा होगा धीरे-धीरे। तो इसलिए तो इसलिए इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे इस प्रकार से वर्णाश्रम के अंतर्गत नियत कर्तव्यों में कर्तव्य है और उसमें से कई कार्य ऐसे हैं जो कृष्ण भावना के अनुसार है जो हमारी कृष्ण भावना विकसित कर सकते हैं शिल प्रभु लिख रहे हैं कि दोनों जो कार्य हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के जो डायरेक्ट कार्य हैं और जो वर्णाश्रम के कार्य हैं दोनों ही भगवान के आदेश हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए क्योंकि किए जाते हैं इसलिए वो भी भक्ति माना जाता है शिल रूपको स्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है वे कहते हैं कि जो नवोदित हैं और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते है किन्तु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यो में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है जिसमें इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप है नारदीय पुराण में बताया गया है ये रूप गोस्वामी जो श्लोक बताते हैं कौन भक्ति करने के लिए उपयुक्त है वह श्लोक है मृदु कथिता स्वल्पा कर्माधिकारीता तदर्पित हरौदास्यम कश्चि उदीरिये फिर आगे नारद पुराण का जो प्रूपन यहाँ यदास्य कर्मण मन सा निखिस्व्यवस्था जीवन मुक्त स उच्यते नारद पुराण में बताया गया है यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मन से वचन से और कर्म से निरंतर भक्ति में लगा रहता है अथवा अच्छा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है वह मुक्त समझा समझा जाता है तो यहाँ पे दास्य की बात हुई दास्य भाव दास के भाव पांच प्रकार के रस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है यहाँ पे क्रिया में प्रैक्टिकल में क्या है वो बात हो रही है कि हमको हम भगवान के दास हैं वो भावना विकसित करनी है और भक्ति के जो सब अंग हैं उसमें एक अंग ये है भगवान की सेवा में सेवा भावना से लगे वो ये वाला अंग है अथा दास्यम दास्यम तो दास्यम को शुरुआत में कह दिया तस्य तस् कैंकर कैंकर दास्यम कर्मा कर्मार्पणम तस् कैंकर सर्वथा अपने कर्मों के फल को अर्पण करना और कैंकर्यम दो वस्तु एक है कि हम जो भी जो कुछ भी करते हैं उसका फल भगवान को देना और दूसरा वस्तु है कई करियम कई कर्यम मतलब जो भगवान चाहते हैं वही करना मैं क्या करूं हाथ जोड़ के खड़े कर्म कर्मार्पण में क्या है कि सीधा भगवान का आदेश नहीं किंतु शास्त्र के माध्यम से जो आदेश है उस प्रकार से हम कार्य करते हैं लेकिन उसके पीछे इंद्रिय भोग की भी कुछ रुचि होती है तो वो कार्य करके जो फल मिलता है वो भगवान को देना ये कर्मार्पण हुआ दोनों ही भक्ति माना जाता है लेकिन जो कैंकर्यम है वो शुद्ध भक्ति की तरफ आत्मा को शरीर के साथ टिकाने वाली जो वस्तु है थोड़ी सी भी उसको क्या इंद्र तृप्ति बोल सकते हैं वो निर्भर करेगा व्यक्ति के ऊपर उसको बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। यदि वो व्यक्ति केवल और केवल भगवान के कईकर्य के लिए ही वो कर रहा है अपने लिए कुछ भी नहीं है उसमें तो उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं बोलेंगे किन्तु यदि उसमें इंद्रिय तृप्ति का भाग है अपनी रुचि का उसको इंद्रिय तृप्ति बोलेंगे लेकिन दोनों ही केस में उसकी शुद्धि तो होगी क्योंकि भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते सब केवल भगवान के लिए करते तो हो गया अन्यथा हमारी थोड़ी बहुत रुचि है जो कि साधक की होती है सामान्य रूप से तुरंत ही सब कुछ छूटता नहीं है तो वो सब कार्य करते हैं और उसके फल को अर्पण करते है भगवान को तो वो हो गया कर्म अर्पण हम लेकिन दोनों का जड़ दोनों की जड़ एक ही है दास्य दास्य की भावना कि मैं भगवान का दास तो आ, जो कैंकरियम है केवल एक दास्य दास ही बनना है उस प्रकार से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मेरी ये स्थिति है ये भावना यह आध्यात्मिक है भौतिक जगत में जब हम है तो हमको आदत लगी हुई है सब कुछ अपनी संतुष्टि के लिए करना सब कुछ मेरा है मेरा है मेरा है छोटा बच्चा होता है तब से शुरू हो जाता है सब मेरा बच्चे इतने सारे है तो कैसे सब? ये मेरा, है, ये मेरा, है, ये मेरा है। कुछ भी उसने नहीं बनाया सब कुछ पिताजी देख लेंगे फिर भी मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है कितना झगड़ा करते हैं हम सबकी भी यही हालत थी और अभी भी यही है कर्मणा मनसा गिरा कर्म से मन से वचन से तीनों से मैं और मेरा करने में पड़े रहते हैं ये स्थिति हमारी है इसकी को आदत है दास्य भाव में मैं और मेरा होता ही नहीं है सब कुछ भगवान का है उनकी सेवा में लगना थी ये दास्य भाव तो यहाँ से यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए इसलिए वर्णाश्रम विधि इस प्रकार से बनाई गई है कि वो इसमें हमको प्रशिक्षित करती है ठीक है आपको बहुत इंद्रिय तृप्ति करनी है इंद्र तृप्ति की इच्छा है, ठीक है कोई बात नहीं करो लेकिन सब कुछ खुद मत रखो सब कुछ आप करना जो है उसका एक भाग भगवान को दो इदम विष्णुवे, इदम नममा ये विष्णु को अर्पित करता हूं ये मेरा नहीं है इदम इंद्रायदम न मम ये इंद्र को अर्पित करता हूं ये मेरा नहीं है ऐसा करके किसी न किसी को अर्पित करो अच्छा है विष्णु को अर्पित करो भगवान को ही डायरेक्ट अर्पित करो लेकिन उनको नहीं करते तो किसी न किसी को करो इदम न ममम ये मेरा नहीं है ये इसमें मुख्य है ग्यारहवे अध्याय बारहवे अध्याय में शक्र उपाधि इसका वर्णन करते हैं तात्पर्य में ये सब जो लेवल है उसमें एक वस्तु कॉमन है वो है कि ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है ये भगवान का है तो ये विकसित करने के लिए सब नियम बनाए गए हैं जो इस दास्य भाव को विकसित करते हैं धीरे धीरे अपनी आसक्ति छोड़ते हैं हम हाँ ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है कुछ भी मेरा नहीं है संसार भी मेरा नहीं है कुछ भी मेरा नहीं है केवल और केवल भगवान का मैं मैं खुद भी अपना नहीं मैं भी भगवान का दास हूं तो यहां तक जाना है तो इसलिए वर्णाश्रम इस भावना को विकसित करना उसका व्यावहारिक तोड़ देता है व्यावहारिक रूप में हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो उसको भगवान को समर्पित करो स्वकर्मणात्म अपने कर्म से उनकी पूजा करो ऐसे उसका प्रशिक्षण होता है और धीरे धीरे धीरे धीरे वो ये कर तक आ पाता है कि यहाँ सब कुछ भगवान का है कुछ भी मेरा नहीं है मैं भी भगवान का हूँ इसलिए मैं किंग किंकर हूँ इसलिए वो जो बोलेंगे वही मैं करूंगा और कुछ करने का मतलब ही इस तरह से वो वो भावना तक पहुंच पाता है ये दास्य भाव क्या दास्य रस वाला है दास्य रस तक पहुंचाता है दास्य रस जो है वो सब में कॉमन है दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों में दास्य भाव कॉमन है ये दास्य भाव आत्मा का भाव भगवान के प्रति और यहाँ पे उसको वर्णाश्रम के माध्यम से दिखा रहे हैं ये दास्य और भावना कैसे विकसित होती है हो। अर्थात हम भक्ति की जो क्रियाएं हैं उसमें हम भगवान के दास रूप में कार्य करें मतलब हम जो भी कुछ करते भगवान को समर्पित करें दोनों है ये पहले वाला करके दूसरे वाले तक पहुंचाएगा अच्छे से तो इसलिए बताए ना शुरुआत में कर्मार्पणम तस् कैंकरणम कर्मार भी और उनका कैंकरियम दोनों दास्यम में आता है तो अभी हमारे स्तर पर कईकर्यम तो एक वस्तु है ही वो तो एक भाग होता ही जीवन में लेकिन हमारे जीवन का एक बड़ा भाग है कि हमारी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो इसलिए वो सब भगवान ने जैसा बताया उस प्रकार से और भगवान की सेवा करी का फल ये है कर्मार्पणम तो वो धीरे धीरे हमारा उत्थान कराती अभी इसको नारद पंचरात्र में वर्णन आता है कि एक जो भक्त है जो शरणागत है जिसने दीक्षा ली हुई है तो वो अपने कार्य किस प्रकार से करता है वो कार्य करने का पारिभाषिक शब्द उसमें उपयोग हुआ है वृत्ति जैसे छह अंग होते हैं शरणागति के उन्हीं छः अंगों के व्यावहारिक आयाम है वृत्ति छह प्रकार की वृत्ति होती है ये करना है यह नहीं करना है विधि निषेध इत्यादि करके वृत्ति होती है पूरी छह प्रकार की उसमें से जैसे लक्ष्म मैंने एक बताया था तिलक आदि धारण करना तो वो आत्मसमर्पण वाला जो अंग है उसका व्यावहारिक आयाम तो ये सब वृत्तियां होती ये छह वृत्ति की बात करते हैं वहां पे ये सब कैंकर्य में आता है छह वृत्ति पूरी पालन करते हैं कि भगवान को जो चाहिए उस प्रकार हम अपना कार्य कर रहे हैं उसके और हमारे केस में ये सब हम सब भी वही वो चीजें तो करते ही जैसे रोज सोला माला करना चार नियम पालन करना रोज सोला माला करना भगवान के नाम का जप करना कीर्तन करना उनको भोग लगाना इत्यादि इसके साथ साथ फिर हमारा भौतिक शरीर का भी स्वधर्म होता है जैसे कोई कृषि कर रहा है तो कोई कपड़े बना रहा है तो कोई अलग अलग अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपनी वृत्ति में लगा है ये वृत्ति स्वधर्म है शरीर का शरीर यापन के लिए तो ये स्वधर्म भी वहां पे कहते हैं नारद पंचरात्र में कि किस प्रकार से करना है किस चेतना में करना है इस चेतना में करना है कि मुझे अपने इस स्वधर्म में मैं भगवान ही लगा रहे हैं उनके ही आदेश जो शास्त्र में दिए हैं उन्होंने उसके अनुसार में अपने स्वधर्म में लग रहा हूं ये चेतना से ये कार्य भी करना है इनारद बिरादर बताते हैं तो दोनों में हम भगवान ने जो बताया है उसी चीज को पालन करना है अपने शरीर यापन की विधि कैसे है उसके लिए भी और आत्मा को जो उत्थान करना है उसकी विधि भी जो है वो भी जैसे ही भगवान ने बताया उसी प्रकार हम करते हैं तो ये कैंकर्यम और ये दास्यम है भगवान जो बता रहे उस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं फिर आगे आता है अथ सख्यम ये अड़तालीस है विश्वास मित्र वृत्तिश्चनित सख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभचिंतक के रूप में कर्म किया जाए जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभ बनना है भगवदगीता में कहा गया है भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता महाभारत में द्रौपदी कहती है प्रतिज्ञा तव गोविंद प्रणश्यति इति संधराम संधारयाम तो द्रौपदी कहती है हे गोविंदा, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती और जीवन धारण ये रखती तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चतेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घर घोर कष्ट दिया था यह कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा विष्ण देव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी हैं और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं वे जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र है अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे ऐसा ही कथन श्रीमद भागवत में एक दो त्रेपन में पाया जाता है जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज निमी को संबोधित करते हैं हे राजन तथा एकादशे हम्म त्रिभुवना विभव नचलति भगवत ठतिरतावन निमीषाधमी यग्र्य हे गोविंद आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका अंसद हे राजन जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है शिल रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवोदित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है तो यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गोष्य अंग बन जाती है कभी कभी यह पाया जाता है शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बन कर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है भक्त के ऐसे मैत्री पूर्व आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यद्यपि नियम अनुसार भगवान के मंदिर में कोई नहीं लेट सकता फिर भी भगवान का यह रागानुग प्रेम सख भक्ति के अंतर्गत आता है तो ये सचे भक्ति की बात हुई है जो दो प्रकार की है एक भगवान के साथ मित्रता है और उसके मुख्य रूप से दास के रूप में है ऐसा यहां पे द्रौपदी की बात है मतलब उसको ऐसा विश्वास है कि भगवान हमारे मित्र है तो हमको बचाएंगे इत्यादि इस प्रकार से और दूसरा है जो भगवान आ, का शुभ बन जाते हैं उनको सेवा करते हैं उ, उ, उ, उनके शुभ बन जाते हैं, मतलब उनकी चिंता करते हैं भगवान की चिंता वो करते हैं भगवान उनकी चिंता नहीं करते मतलब वो भगवान मेरी चिंता करे इस प्रकार से नहीं सोचते वो खुद भगवान की चिंता करते हैं इसलिए है। वो काफी उच्च स्तर है रागानुग्र स्तर पर वो आता है कभी मंदिर में सो जाएंगे भगवान के रक्षा करने के लिए इत्यादि इत्यादि फिर आगे चलते हैं भगवान को सर्व अपना सर्वस्व अर्पित करना आत्मनिवेदना आत्म अथ आत्मनिवेदन यथा एकादशे एकादश कन् में ग्यारह उन्तीस चौतीस समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितों में तदा तदाम प्रतिपद्यमान मयात्म चल पूर्व पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद भागवत 11 29 चौंतीस में एक सुंदर वर्णन मिलता है जिसमें भगवान कहते हैं जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है दूसरे शब्दों में मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शार्टी प्राप्त हो चुकी है भगवदगीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है जो ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसके सारे पाप कर्मों पाप फलों उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी प्रदान करते हैं वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके आत्मसमर्पण का जो श्लोक है भगवद गीता में अठारह शरण व्रज अहम पे मोक्षा माँ शुच उसको बता श्री प्रभु ने यहाँ पे श्रीमदभागवत ग्यारह उन्तीस चौतीस में भी आता है कि ऐसे व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान करता हूं उसके सब पाप फलों को नष्ट कर देता हूं और आध्यात्मिक प्रगति कराता हूं जो पूर्ण रूप से शरणागत होता है सब कुछ छोड़ करके यह आत्मसमर्पण आत्मा निवेदन कहलाता है आत्मा की आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है तो कभी मन या शरीर कहा जाता है अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण अपितु तो भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना इस प्रसंग में शिल भक्तिनाथ ठाकुर का एक सुंदर गीत है उन्होंने आत्मनिवेदन कर, करते हुए कहा है हे प्रभु यह मेरा मन मेरा घर मेरा शरीर मेरा सरस्व आपकी सेवा में अर्पित है अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें आप हर वस्तु के परम स्वामी है अतः मुझे मारें या संरक्षण प्रदान करें आपको सारा अधिकार प्राप्त है मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है मानस देहो हो, जो कि छुमोर अर्पी लो पदे नंद किशोर मारो भी राखो जे इच्छा नित्य दाश ऐसे पूरा ये जो भजन है वैष्णव भजन भक्तिनाथ ठाकुर का इसका अर्थ के साथ याद रखना चाहिए इसको और विशेष रूप से ग्रस्त लोगों के लिए ये भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको याद रख के रोज गाना चाहिए इसको कि जो भी कुछ है मेरा मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर इस प्रकार से सब कुछ भगवान का है इसको रोज रोज याद करना है तो आत्मसमर्पण के लिए आत्मनिवेदन के लिए यह भजन बहुत ही उपयुक्त है खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए क्योंकि देह और गेह घर तो होता ही है गृहस्थ भक्तों का और भी बहुत कुछ होता है इसलिए जो कि मोर अर्पिलु पदे नंद किशोर सब कुछ आप का है अभी आप मारना चाहे तो मार डालिए रखना चाहे तो रखिए मारो भी रखो भी जे इच्छा तो हा नित्य दास प्रति तुझे अधिकार जन्म देना है तो जन्मओ भी मोरे यदि इच्छा तो भक्त गृह जिन्ही जन्म हो मोर भक्त के गृह में जन्म हो ऐसी मेरी इच्छा है चीट जन्म हो जथा तुआ दास बहिर्ख है ब्रह्मा जन्म फिर वो जन्म आप चीट का भी दे कोई बात नहीं लेकिन आपके भक्त के घर में हो आपके दास के रूप में ब्रह्मा जन्म यदि मिलता है बहिर्मुख में तो मुझे नहीं चाहिए इस प्रकार से आत्म निवेदन के इस गान को याद रख सकते हैं इसके अलावा आत्मनिवेदन करके काफी भजन है भक्ति ठाकुर केवल एक ही नहीं है श्री तो ने शरणागति करके भजन की सीरीज लिखी है बहुत सारे भजन है इसमें शरणागति के एक एक अंक के ऊपर है अनुकूल संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम सब के ऊपर एक एक के ऊपर बहुत सारे भजन है और इन भजनों के ऊपर एक एक भजन के ऊपर गुरु महाराज ने प्रवचन दिए और ये वो चौसठ जीवी की जो ड्राइव है उसमें उपलब्ध है हर एक उसके ऊपर प्रवचन है गुरु महाराज का पूरी सीरीज ली थी बहुत सारे प्रवचन है अंग्रेजी में है किंतु किंतु बहुत बहुत सुनने योग्य है क्योंकि आत्मनिवेदन की भावना बहुत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने के लिए कि सब कुछ भगवान का है हाँ 40 के आसपास है 35 पैंतीस 40 से है तो बहुत महत्वपूर्ण है शरणागति बहुत पुराने प्रवचन है गुरु महाराज के 90 के नब्बे की सालों के तो इसलिए कई बार तो ठीक से सुनाई भी नहीं देता है लेकिन फिर भी कुछ भी करके एडिट करके रखा है उधर जिसको सुनाई दे वो कान पतला करके सुन ले तो लाभ होगा कुछ और यदि कोई सेवा करना चाहता है तो अच्छे से जिसकी आवाज भी अच्छी नहीं उसको सुनकर के लिख ले अच्छे से तो फिर दूसरे लोग क्या है उसको पढ़ करके समझ सकते हाँ तो इसलिए तो होगा ना तो इस तरह से वो बहुत ही एक शरणागति के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है गुरु महाराज की जिसको हम सुनकर क्या हमें बहुत लाभ हो सकता है जीवन में आध्यात्मिक जीवन में तो हमेशा शरणागति के विषय में चिंतन करना चाहिए बार बार मेरा तो कुछ है ही नहीं सब भगवान का ही उनको ही अर्पण किया है हम तो यहाँ पे उनके कुत्ते की तरह रह रहे हैं जो भी कुछ था उनका ही है सब हमारा तो कुछ है ही नहीं श्री यामुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए किसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं तत्र देही यथा यामुनाचार्य स्रोत्रे वपुरादिशु योपि कोपी वुण तो यथा तथा तव पाद हे प्रभु मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं इसकी मुझे परवाह नहीं है क्योंकि तो यह शरीर प्रकृति के तीनों तीन गुणों के आनुषंगिक फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को मैं स्वयं आपको समर्पित कर रहा हूं मारो भी राखो भी जय छात्र और कहा जन्म ले भक्त गृह जन्म होता हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है भक्त कहता है यथा यथा भक्ति के चिंता पशो तथा विरमेदा हे प्रभु जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाहन के विषय निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है अतः अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है ये पशु दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है तो ये आत्मनिवेदन जो आत्मसमर्पण का अंग है जो सर्वधर्मान परित माम शरणम वृदय से आता है वो श्लोक से तो उसी विषय में वो कहता है एक वो भावना कैसी है उसका स्तर क्या एक पशु के समान है पशु जो बिक गया है किसी को तो उसका कोई उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती कि मुझे खाने का व्यवस्था कहां से होगी इत्यादि जो मालिक करता है उसको सहन करना है उसको उसी प्रकार से कार्य करना है मालिक यदि खाने को देता है तो खाएंगे नहीं खाने को देता है तो मर जाए मरना है मारेंगे तो मर जाएंगे रखें रखेंगे तो रखेंगे रहेंगे उठने को बोलेंगे तो उठ जाएंगे बैठने को बोलेंगे बैठ जाएंगे काम कराएंगे तो काम करेंगे ये स्तर है ऐसे पूर्ण समर्पित भक्त का कि वो अपने परिवार और शरीर के पालन के विषय में भी उसको कोई चिंता नहीं है जो जैसा भगवान रखेंगे वो वैसा हम स्वीकार है हमें हमको तो एक ही मात्र चिंता है कि भगवान की सेवा हो ठीक मुझे अवसर मिलता रहे भगवान की सेवा यही चिंता है और कोई चिंता नहीं है चिंता नहीं है अर्थात चिंता के प्रसंग चिंता के प्रसंग उत्पन्न होने पर भी उसको चिंता नहीं है। ऐसे चिंता नहीं है मतलब ऐसा नहीं सोचते गरे शरणागति की तो भगवान तो रखते ही है ना तो रखेंगे ना इसलिए इतना अच्छा रखते है कि हमको कोई चिंता ही नहीं रहेगी ऐसा नहीं है हम्म हाँ भगवान नहीं रखेंगे भगवान नहीं देते हैं नहीं देते है। उनकी जैसी इच्छा वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा चाहते हैं कि मैं जीऊ जीओं तो जीऊंगा जैसी उनकी इच्छा मेरी मेरा एक कर्तव्य है मुझे भगवान की सेवा बस मुझे और मेरे पूरे परिवार को यह भावना की बात हो रही है यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्त भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधिया है अतएव भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं ये बहुत ही कठिन विधिया है दुष्कर विरले द्वे सख्यात्मिवेदनेशाचित धीराणाम लभते साधना साधनार्थ साधना क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि दुष्कर दुश्कर दुष्कर होने के कारण विरले द्वे दख्यात्मनिवेदने विरल है विरला है विरला कहते हैं विरला ये भी संस्कृत शब्द है दुर्लभ दुर्लभ है ये दो सक्षम और आत्मनिवेदन स्तर पर कोई धीर जो साधना अवस्था में लगा है वो कोई कोई कोई ऐसा दुर्लभ धीर ही ये स्तर पे पाया जाता है इस चीज को पारण क्योंकि ये केशामचि केशाम में केशाम कोई कोई ही केशामचि देव धीरा नाम लभते साधनार्हता साधन भक्ति में जिसकी अर्हता है ऐसे व्यक्ति में से कोई कोई ही ये स्तर पर पाया जाता क्योंकि क्योंकि बहुत ही दुष्कर अंग है अंग है केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है तात्पर्य है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए तो ये दो अंग समाप्त हुए आत्मनिवेदन और दास्यम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन यदि कोई साधन भक्ति के स्तर पे भी ये आत्मनिवेदन स्तर तक पहुंच पाता है या उसको तुरंत अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से इस प्रकार कर पाता है यदि कोई तो वैसा व्यक्ति भी वर्णाश्रमों के नियम से परे हो जाता है ऐसा व्यक्ति यदि कभी पाप भी कर लेता है पुरानी जो इच्छाए उसके कारण उसके बल से कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो भी उसे कोई प्रायश्चित करने की भी आवश्यकता नहीं है भगवान वो पाप ग्रहण नहीं करते लेकिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ये बहुत विरला है ये स्तर पे साधन स्तर पे इसको प्राप्त करना बहुत ही कोई होते हैं ये सरलता से होता है भाव के स्तर पे। तो मुक्ति हो उसके बाद भाव के स्तर पे ये प्राप्त होता है इस प्रकार की शरणागति गोस्वाद की जैन श्री भक्तिरसाविंद्र सिंह की जैन